आर्य ग्रंथ से नव मंत्र पढ़ते व्याख्या करते आज महर्षि जान प्राणी आर्य विजय ग्रंथ का नववा मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी वर मुख के परम परमात्मा को अत्यंत प्रेम से आपसे अभी में अगारे गाया उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति मंत्र में एक बात कही कि हे ईश्वर आप सबसे श्रेष्ठ हैं उत्तम हैं ईश्वर की श्रेष्ठता को व्यक्ति प्राय नहीं समझता ईश्वर की श्रेष्ठता को न समझने के कारण व्यक्ति लौकिक चीजों में आसक्त रहता है फंसा रहता है आत्मनिरीक्षण करें तो दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि शब्द स्पर्श रूप रस, रसगंध इन विषयों में व्यक्ति लगा हुआ रहता है कुणी में कोणी विषय के पदार्थ उत्तम हैं अथवा ईश्वर उत्तम है इस विषय में व्यक्ति परीक्षण नहीं करता जो परीक्षण नहीं करता तो परिणाम यह है कि उसकी इंद्रियों के सामने जो प्रभावित करने वाली चीज आती है उसी की वो उपासना करता है उसी के लिए वो लग्या रहता है ईश्वर की उत्तमता कैसे समझ में आती है इस विषय को जानना चाहिए व्यक्ति अपने आप से पूछे कि क्या तू जिस शरीर का अभिमान करता है इस शरीर के तूने बनाया उसको पूछना चाहिए जिस सौंदर्य को देख करके आप दिन रात उसको दिखाने के लिए प्रयास करता है क्या उस सौंदर्य को आपने बना दिया है शरीर में जिन्हें आंखों से व्यक्ति देखता है उनको बनाना जानता है क्या ये हमारी उंगलियां हैं इनमें आपको अलग अलग खंड दिखते हैं ये दिखते। हैं आप मुझे कोई जानता है कैसे बनाए है नहीं जानता तो रंग लगा लगा मेरी मेरी अंगुल देखो कितनी अच्छी दिखती है, मेरी मेरी देखो अच्छी दिखती है। <laughs> इस का कोई नाम नहीं है नहीं? मेरी मेरा था। ऐसा वो रंग लगाता दिखाता लोगों को देखो कितना सुंदर है देखो कैसी सुंदर अंगली मेरी हा ऐसा अब वो कभी यह नहीं पूछता मेरी क्यों मैंने बनाई थी फिर बनी कैसी कोई पता नहीं फिर ये मेरी क्या मेरी है बस सो आवश्य से ड मेरी है इस संसार में इसका कोई निर्णय करने की आवश्यकता जो मेरी है और किसी की है कोई फिर ये हाथ में घड़ी बांधेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और फिर तो कोई लोग जो भोजन बांटने लगेंगे ना एक दो अंगूठी सोने की पहन तो लेंगे सोने की अंगूठी मुझे भोले मैटने का समय चाहिए मैं सेवा करना चाहता हूं दो लाख लोग उनके याद में एक तो मैं बहुत अच्छा सेवा कर भाई समाज का सेव कैसा होना और एक वो जो माटेगा ना हां बोलो आपको क्या चाहिए आपको आपको चाहिए वो दिखेगा बड़ा धनवान है और धनवान के साथ सुंदर ही नोट लगता है एक सोनी पत्म बोल रहा मंच पर उसको सोनी की अंगूठी और ऐसे बैठा और वो घड़ी होते सोने का जाल बोलते हैं क्या वो भी चमका रहा ऐसे बैठ तो मैंने सोचा इसकी अक्कल खराब हो गई है ये क्या चाहता है नहीं करनी चाहिए अति करने से क्या होता है ईश्वर की ओर से बिल्कुल ही, तो ही तो टी नहीं उतरती चाय पी के जाएगा वो वो करेगा और फिर वो जो करता करता आगे करता जाएगा चलता जाएगा करता जाएगा फिर बाल बनाने लगेगा बाल बनाएगा ये देखेगा वो देखेगा अगर फिर करता ही रहेगा फिर वो देखेगा कल जो पहने थे वो आगे और कई लोग कहते वस्त्र मैं मिलना आता चाहता था आपके साथ फिर मिला क्यों नहीं कि मेरे धुले हुए वस्त्र नहीं थे इसलिए मैं से नहीं मिला इतनी चिंता उसको इतनी चिंता उसको अपने वस्त्र की बालों की इनकी आ, तो ये व्यक्ति ये नहीं समझता ये जो भी हमें उत्तमता दिखती है चाहे सुंदर रूप हो चाहे बुद्धि अच्छी हो चे विद्या हो चे, तो ईश्वर प्रदत्त है ईश्वर प्रदत्त है ये चीज हम इनका उपयोग करेंगे मुझे तो उपयोग करेंगे ये हमारा धर्म है ईश्वर की उत्तमता समझने की ये बात दूसरी बात याद रखना ईश्वर ने जो जो भी कुछ बनाया हमारे लिए बनाया है और ईश्वर का आदेश यह है कि इन पश्चुओं को ठीक खाओ पियो उचित उचित प्रयोग करो ऐसा मत करना कि इन चीजों को आप खाते पीते मुझे भूल जाओ ऐसा मत करना ऐस, ऐसी भूल जो करेगा व्यक्ति वो मार खाएगा सारा संसार दुखी इसलिए है आज कि वो ईश्वर को जो है छोड़ चुका है लाखों में एकाध व्यक्ति को छोड़ो तो ईश्वर की प्रधानता रखता होगा कोई लाखों में ईश्वर प्रधान है महान है संसार उसका बनाया है तुच्छ है छोटा सा है लाखों में कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं तो यह प्रवृत्ति व्यापक है पढ़ने वालों में पढ़ाने वालों में और यह प्रवृत्ति इन ब्रह्मचारियों में भी घुस जाती है आते ये जो ब्रह्मचारी बैठे इनमें कोई बचता होगा पढ़ पढ़ा करके ये सोचना शुरू करते हैं नौकरी ढूंढो अब वो करो खाएंगे कमाएंगे ये करेंगे वो करेंगे और वो इतनी तक सीमा नहीं रहती चलो थोड़ी देर के लिए भाई चलो पड़ गए लेके अच्छे गृहस्थी बन जाओ हम भी सहमत है जो आजीवन को मतलब नहीं रह सकता बड़े गृहस्थे वहां जाकर के संध्या करनी छोड़ दी हमने करना छोड़ दिया आये समाज में छोड़ दिया स्वाध्याय करना छोड़ दिया एडी से छोटी तक खाओ कमाओ और बैठ कुछ नहीं क्योंकि ये का पढ़ा लिखा ये गुरुकुल का आचार्य है गृहस्थ आश्रम में जाता है जाना था जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को पर वहां पर पांच मा य करना धन भी कमाना पर इस भोग से धन से ईश्वर को छोटा तो नहीं मानना चाहिए था तो ईश्वर की उत्तमता जो है बताई गई आप चाहते हैं कि हम ईश्वर को उत्तम माने और आत्मा को प्रकृति को निमन स्तर का माने जैसे ये हैं इनका स्तर नीचा है इसको के विचारे बिना व्यक्ति मान नहीं सकता और बुद्धिपूर्वक विचारने की शैली पद्धति है एक तो हर ने लिखा है उसको पढ़ो मनन करो खूब अच्छी तरह से मनन करो आपकी बुद्धि काम नहीं करती तो ऋषियों की बात लिखी हुई को जीव का तो मान लो नंदूनच करने की जरूरत नहीं है फिर भी कुछ विश्वास नहीं जमता तो तर्क उठाओ अपने आप से पूछो स्वयं से प्रश्न उठाओ और उत्तर ढूंढ लो उसका यदि पक्षपात रहित है आप और सत्य की खोज करना चाहते हैं तो निश्चित रूप यह उत्तर मिलेगा कि मैं आत्मा ईश्वर की दी हुई चीजों से ही कुछ करता हूं मैं स्वतः आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता इस परिणाम पर पहुंचेगा भी। आत्मा ईश्वर प्रदत्त साधनों के बिना ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के बिना आत्मा जीवात्मा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता इतना सामर्थ्य है इतनी उत्तमता है इसकी जीवात्मा की कई बार लोग कहते हैं माता पिता खूब हमको पाल, हमारा पालन पोषण करते हैं। ये महान है और कई माताएं ऐसे कहती हैं कि जी हमारे लिए तो हमारा पति ही भगवान है कहती है ना कई अजी कहती है ना हमारे लिए तो अरे नष्ट बुद्धि <laughs> पति ही भगवान है अब ये कहते ध्यान में बैठो योगा योगाभ्यास किया करो और कहते बच्चों का पालन पोषण करना ही हमारी तो व्यक्ति है बच्चों का पालन पोषण करना हमारी व्यक्ति है बस ये सब विपरीत बुद्धि वालों की मान्यता है माता पिता आदि जो हमारी सेवा करते हैं हम उनका उपकार मानते हैं मानना चाहिए पर याद रखना माता पिता जो हमारा उपकार करते हैं किसी भी दृष्टि से वो ईश्वर की सहायता के बना कोई माता पिता किसी का उपकार नहीं कर सकता क्या कर सकता है कभी भी नहीं कर सकता जो हम माता पिता बनकर के जो बच्चों को पालते पोसते हैं हमारा धर्म है करना चाहिए परंतु याद रखना उसका करने का सामर्थ्य कहां आया है माताएं जो हैं चार केले खा जाएंगे छह अमरूद खा जाएंगे छह सेब खा जाएंगे फिर आधा किलो दूध पी जाएंगे, और फिर कचौड़े पूड़ी पता नहीं क्या क्या खा गई धड़ाधड़ दर। अरे खा तो गई फिर उसका दूध बन गया और बच्चे को पिला दिया वो छोटा सा बच्चा है ना पी करके मस्त है खेलता है वो दूध किसी ने मां ने बनाया भगवान ने उसने तो अंडिया की तरह डाल दिया था उसको क्या पता दूध कैसे बनेगा माँ को माँ को क्या पता दूध कैसा बताओ माँ को बताओ तो दूध बनता कैसे है कि जी मां को पता और वो घमंड करती है मैंने इसको पिलाया है दूध पिलाया है मैं इसको देश के लिए नहीं दूंगी एक माताजी कहने लगी मैं कह माता माताजी आपके पांच या कितने बेटे हैं एक को तो जो है वेद के लिए महर्षिदान के काम के लिए दे दो कहते मैं नहीं दे सकती ऐसा ठेका ले रखा है इनको बनाया है ठेका ले रखा है और हम जैसा कोई प्रयास करें तो उसको गाली देती है यह सब दिमाग खराब लोगों की बातें सारी की सारी आप विचार करना आरंभ कर दो छह मास में देखो एक वर्ष में देखो उत्तर मिलेगा वस्तुत है यह व्यक्ति का मिथ्या अभिमान है कि मेरा शरीर मैं शरीर से यह करता हूं मैं बुद्धि से यह करता हूं मैं दान देकर के ये कर रहा हूं उसका सारा मिथ्या मिथ्याभिमान चूर चूर हो जाएगा वो नहीं रुक सकेगा पर बुद्धि बुद्धिपूर्वक जो परीक्षण नहीं करता उसका दिमाग वहीं रहता है वो मानता ही नहीं कितना ही पढ़ लिख जाए तभी उसके दिमाग से यह बात नहीं निकलती मेरा ज्ञान मेरी बुद्धि मित्रा उत्कृष्ट मित्रा सुंदर यह उसके दिमाग से नहीं निकलती अब रोड़ा यही बना हुआ ईश्वर की प्राप्ति में याद रख लेना यह न्याय है ईश्वर के साथ में न्याय है का क्या बगड़ता है व्यक्ति का भले ये ये मान ले कि भाई बात ऐसी है मैं जीवात्मा स्वतंत्र हूं कर्म करने में तो ठीक है पर आंख नाक सब ये सिर्फ ईश्वर ने बना के दिए मैं तो उसकी बनी मानता हूं और मैं उसका प्रयोग करता हूं मेरा केवल इतना ही सामर्थ्य है वो जैसे तो पैसा क्यों नहीं मान लेता है। अपने पैरों में कु मारता ही स्वयं अपनी आनी कर रहा लगातार जैसे को पैसा मानेंगे में क्या आपत्ति है इसको कुछ भी नहीं इसी का नाम अविद्या है इसी का नाम जो विपरीत ज्ञान है आप ध्यान दो ये वृक्ष है ये खेती है अन्न है हम खाते हैं खूब और ये इसके सारे जो जीते हैं सूर्य चंद्रमाने हो तो मर जाएं हम ये सारी आप ध्यान दो एक की ये जो प्रकृति हमारे लिए जीवन देती है इस प्रकृति को इस रूप में किसने ने लिया खड़ा किया ईश्वर ने लिया खड़ा किया आप ध्यान देंगे अब ध्यान कैसे तो हमारा शरीर नहीं था हमारे माता पिता थे पहले चलते चले जाइए एक ऐसी सीमा आ जाएगी न माता थे न पिता थे कोई भी नहीं था शरीर हरी कोई भी नहीं था फिर वो आगे बढ़ेगा बेचारे क्या था तो पृथ्वी आदि होंगे ये भी नहीं थे एक दिन तो क्या था परमाणु का प्रकृति का ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था बनी हुई चीज जिसने इसको इतने बड़े संसार को बना के रखा इतनी इतनी चीजें जोड़ी उसका ये ज्रामन का बीज बन गया ये अंगूर का यह फलाने का कितनी हजारों बीज बना डाले उसने और कितनी चीजें हमारे खाने के लिए सोना चांदी धातुएं बना डाली उसने हमारे अंदर से किसमें ये सामर्थ्य वो सोना चांदी धातुओं को बना दे किसी में नहीं है और जितने बैठे नहीं के लोग आविष्कार करते हैं याद रखना वो आविष्कार ईश्वर सहायता से होते हैं स्वतंत्र कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता योगी लोग समाधि लगाते हैं योगी लोग ईश्वर को जानते हैं वो ईश्वर की सहायता से ईश्वर को जानते हैं। कोई ऋषि योगी अपने सामर्थ्य से ईश्वर को कभी नहीं जान सकता कभी नहीं जान सकता कोई ऋषि योगी अपने बल से अपने ज्ञान से अपने प्रयास से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकेगा कभी भी वैज्ञानिक लोग जितने आविष्कार करते हैं वो ईश्वर प्रदत्त साधनों से काम लेते हैं ईश्वर की सहायता जो करते हम गए बाकरा का बांध देख रहे थे माता बुद्धिमती जी भी उसमें होंगी चाह तो एक विद्यार्थी कहता है क्या ईश्वर करेगा बाकरा का बांध तो देख के कहता है क्या ईश्वर करेगा ये ईश्वर ईश्वर करते हैं क्या ईश्वर करेगा इतना भी चित्र ज्ञान विज्ञान मैंने कहा जिस वैज्ञानिक ने आंख नाक कान से खोज की बुद्धि खाया पिया सूर्य चंद्रमा की सहायता ली वो ये वैज्ञानिक कुछ भी नहीं है ईश्वर के सामने और जो ये विज्ञान बनाया है ये भी ईश्वर प्रदत्ति है भौतिक विज्ञान भी ईश्वर प्रदत्त है जीवात्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान किंचित है वो ईश्वर के ज्ञान विज्ञान से ही अपने ज्ञान विज्ञान को उभार करके काम करता है तो इसमें यह जो ईश्वर उत्तम है और उत्तम पदार्थों का ईशान ईश इश, स्वामी भी वही है, उत्तम है ईश्वर और उत्तम पदार्थों का स्वामी भी ईश्वर है अब जिसके पास उत्तम पदार्थ हो ज्ञान उत्तम हो बल उत्तम हो सेवा उत्तम हो धन उत्तम हो वो ऐठ में होता है अच्छा सच बोलो आपने धन की एठ है किसी में अपनी विद्या की एठ आती कभी आती है नहीं आती है? हैं जी? बोला करो ऐसे गुजारा नहीं होगा निर्वाह होने वाला नहीं है भले ही ऐसे बैठे रहो <laughs> कबूतर की तरह निर्वाह होगा तो ये होगा कि हम ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं यदि ये नहीं है तो फिर सत्य की खोज करने की बात मत करना भूल जाओ हमने तो अच्छा परीक्षण किया है जो संकोच करता है भय करता है बताता नहीं अंदर वो सत्य को नहीं जान सकता नहीं जान सकता नहीं जान सकता बात करो हां जी ना जी। दोष नहीं है ये गुण है तो इसलिए हमें विद्या हो बल हो धन हो कुछ भी हो उन उनका स्वामी ईश्वर है ईश ईश्वर है ऐसा मान के चलना चाहिए यही रोड़े बाधाएं ईश्वर प्राप्ति में इनको हटा दो कुछ भी नहीं रोड़ा नहीं रहेगा फिर इन रोड़ों को जो व्यक्ति खड़ा कर लेगा ले वो किसी जन्म में भी ईश्वर को नहीं जान पाएगा अब एक वो कथा आती है थोड़ी सी कथा याद रह जाती है मैं कथा छेड़ देता हूं बंदरिया का बच्चा मर जाता बताते हैं बंदरिया जो है बच्चा मर गया फिर धीरे धीरे बेचारा मां से भी उसका सूख गया बताते हैं लकड़ी जैसा लक्कड़ लक्कड़ हड्डी रह गई ऐसा सुनते हैं हमने प्रयोग तो नहीं किया वो बंदरिया इतनी मोहमय होती है मोह हो इतना वो मरे हुए बच्चे को भी पेट के चिपका के घूमती है क्यों जी ये बंदरिया मरा हुआ बच्चा मत चिपकाए घूमो आप क्यों जी ये बंदरिया जो है ना अड्डी वाला बच्चा चिपका रही है ऐसे आप अड्डी वाला बच्चा चिपका रही है मेरा मैं इनका मालिक ये बंदरिया का बच्चा है मरा हुआ <laughs> नहीं समझे आप <laughs> इस बंदरिया के बच्चे को हटा दो भगवान दिखाई देगा प्रत्यक्ष होगा आनंद याद नहीं प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको अभिविरा